किया जाएगा जिस पर हम योजना बनाकर के अपने जीवन को चलाते हुए समाज को राष्ट्र को विश्व को कुछ दे दे सके प्रथम बात है कि कोई व्यक्ति जब तक व्रति संकल्पी व्रतधारी प्रतिज्ञा से युक्त नहीं होता तब तक महान नहीं बन पा दूसरी बात कोई भी व्यक्ति स्वयं व्रति बन करके व्रतधारी बनकर के दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं होता कि मैं समाज को राष्ट्र को विश्व को ये देन दूंगा तब तक कोई भी व्यक्ति राष्ट्र का या विश्व का विशेष उपकार नहीं कर सकता इसलिए ये वेद मंत्र इसका संविधान करता है अग्ने व्रत पथे व्रतम करमी तत्प्रेय कणने राषाम दम अहम अंग सत्यम उपय वेदों की परंपरा सृठी की आधी से चली आई है बड़े बड़े महान यज्ञ होते आए महापुरुष अपने अपने समय में महापुरुष बने वे इन्हीं मंत्रों से संकल्प करते थे प्रतिज्ञा करते थे सभी आश्रयों वर्णों की व्यवस्था चलती थी तो बिना संल्प के बिना वे बिना प्रतिज्ञा के कोवि व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र भविष्य का नहीं कर नीक प्रय ये मन्त्र बोला जाता है संकल्प जाता है पर बार बार अर्थ का विचार वो मन्त्री बोलचल क भाषा जा बाता यदि उसका श्रवण मनन श्रावण कंठस करना अर्थ पर विचार करना इत्यादि जब नहीं करते तो मंत्र केवल काले काले सुर में रह जाते हैं जी उन पर प्रभाव नहीं डालते आपको कुछ संस्कृत का अध्यापन करवाया है संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है पूरे भूगोल में जितनी भाषाएं विक्षित हुई या चली किसी भी रूप में वो सभी से आगे निकली और हजारों लाखों करोड़ों वर्ष की परंपरा, परम्परा आर्यावर्त देश भारत देश के राजा महाराजाओं की रही उसी में राजनीति आयुर्वेद सभी आश्रम सभी व्रण सभी दार्शनिक विचार उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ सभी उसी में देशन जो लेखने का पढ़ने का काम होता रहा तो उस थोड़ी सी भाषा को जी व्यक्ति को जानता है सीखता है वो धीरे धीरे वो व्यक्ति देशों दर्शनों उपनिषदों अपनी वैदिक संस्कृति को कुछ समझता है स्वतंत्रता भारत को मिली और स्वतंत्रता मिलने के पश्चात एक भारत का पतन कैसे होता गया उसमें अनेक कारण होते हुए भी ये संस्कृत भाषा न पढना अपने देश का संविधान न समझना अपने अने ऋषि पम्परा न स्वीकारनान्तु मूर्ख सिद्ध को करना, उनको उनको भुला बिकुल कुचले रख आगे आने हि नीना ये सारे के सारे विदेशी जमाज को हामे राजनीति आई विदेशी लोग आजिराजनीति ये लोकसभा के सदस्य संविधान के सदस्य प्राय मुख्य रूप विदेशी दिमाग के हैं इनका सारा चाल चलन खान पान रहन सहन दिनच्रिया आचार विचार मान्यताएं नास्तिकता कूट कूट के बने थी जहां से ये मोड़ आया विदेशी दिमाग के लोगों के हाथ में भिगाया गया प्रधानमंत्री बने और वही खानपान पान वही चालचंद्र अपना धर्म कर्म नाम निशान का नहीं वो भारत के अंदर जन्म या रहे उनके हाथ में बागजोर दे दी गई दे दी गई तो उन्होंने जितने अनर्थ करने थे वो सारे कटाए यद्यपि थोड़ी सी वो संस्कृत सीख लेते कहीं पढ़ लेते थोड़ी सी जानते तो इतना अनर्थ बिल्कुल नहीं करते थोड़ी सी संस्कृत भाषा छू जाती है इतिहास की घटना है जिस समय भारत देश की वैदिक धर्म को वर्णाश्रम व्यवस्था को सारी परंपराओं को वैदिक मान्यताओं को तोड़ फोड़ के कुचला जा रहा था उस समय श्री शंकराचार्य जी का जन्म श्री शेखराचारी जी ने, ने यह देखा देखो कितना अनर्श हुआ है वेदों को उखाड़ के देखा जा रहा है वन आश्रम व्यवस्था की कोई चीज नहीं है आस्थित नाम की कोई चीज नहीं है सब सबको कुचल दिया गया है अब क्या किया जाए उस समय सुधनवा राजा जो जैन मत को मानते थे वो संस्कृत के जानने वाले थे और उनको कहा देखो आप राजा हैं आप इस जैन मत को मानते हैं आप संस्कृत पढ़े हैं कुछ विद्वान हैं कम से कम इन विद्वानों का और मेरा शास्त्रार्थ आपको सुनना चाहिए करवाना चाहिए जो सत्य है उसको आप ले लेना और वो संस्कृत के व्यक्ति होने से उसमें बातें ऐसी भावना होंगी उसने शास्त्रार्थ स्वीकार कर लिया और शास्त्रार्थ करवाया और हार गए उनका मत छोड़ दिया जो जीत गए उनका मत स्वीकार कर लिया और आप देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री इस वक्त प्रधानमंत्री पद पाए आप देखेंगे तिर ईमानदारी उसके अंदर आप ऐसी झलक देखेंगे वो बिल्कुल भारत के अनुरूप दूसरी बदल गई कितना भयंकर लोगों ने तूफान मचाया और हम और आप बैठे बैठे देख रहे हैं नहीं सोचते ये, ये मत तु कर सकता क्या अकेला है आपने करना हमारे पुरानी की कातु की थोड़ी सी बात है बीच का मिता पुरा एकचारि मण्डलीस को कोते बताव और, और, और, और ह <laughs> जी विवेकभूषणी राजसिं जी औयणी विजयभूष जीषा जी और गा क्याहङ्गे र देर जाएंगे देर जाएंगे ओम नाम जमन वाले और राज सिंह जी विलय भूषण जी वहां ऐसे करे वहीं खत्म रह जाएंगे रह जाएंगे ओम नाम जबन वाले रह जाएंगे तह जाएंगे गाते गाते गाते गाते पहएगा जाल बिछाएगा तनगुन बिगेगा चूंकि वह भजन आ कहने के लिए साथ नहीं रखते मैं ये मत कहूँ कि जग मैं कर क्या अकेला कैसे तो वैसे प्राण निकल जाएंगे आपको कह चल दिया है पता नहीं क्या होगा तो समन्वय रखो वेदों ऋषियों वैदिक संस्कृति को जानना हो तो संस्कृत भाषा अवश्य सीखनी है अभी थोड़ी सी भाषा सीखने के पश्चात मंत्र का अर्थ आपको जानने में कोई कठिनाई नहीं होगी जब मंत्र का अर्थ आएगा तो वेदों के प्रति श्रद्धा होगी जो वेदों को सुनते नहीं पढ़ते नहीं इनकी क्षमता हो ही नहीं सकती इतना ही नहीं ये बड़े बड़े गद्दीधारी लोग लोकसभा भवन जैसे बड़े बड़े संविधान जहां बनते हैं वहां जाकर के ऊट पटान बातें करते हैं वेदों में ये लिखा है वेदों में वो देखा है उल्टी सीधी बातें कह के मुंह फाड़ी गई इनको वेदों का पता नहीं इनको कोई संख्या का पता नहीं इनको भाषा का पता नहीं हिंदी तक इनको आती नहीं है ठेकेदार बैठे वहां लोकसभा भवन शब्द बना पड़ाई क्या है अग्नि तो कौन सी यह वृत्ति बनेगी संबोधन बनेगा अग्नि अग्नि अग्नय और संबोधन में अग्नि व्रतपते अच्छा व्रतपति का कौन सा वचन है व्रतपति व्रतपति व्रतपत तो क्या बनेगा ब्रसपते व्रतों का पालन करने वाले संबोधन हो गया अगले ब्रसपते व्रतम कौन सी नीति बनेगी द्वितीय का एक बने सरिश्यामी कौन सा लकार है लिटिल का कौन सा लकार है तरीश्यामी क्या होगा व्रतम करीश्यामी मैं मे तत सत् तत उसको सचेयम् सचेयम् का क्या मत कर् सकू है गुजराती क्या बोलते हकु की सकु आ कार्य ही चकु हाषण करोमेराध्येतां हे ईश्वर मर्तू सिद्ध और वो क्या है इदम अहम अमृता सच्चे मुंह मैं अमरीज को छोड़ता हूं और सत्य को आरोप बोलता हूं ये व्रत है इन वेद मंत्रों के संविधान को लेकर चलो और संकल्प करो ध्यान दो जिस योग विद्या को आप यहां सीखते हैं दर्शन पढ़ते हैं या ब्रह्मचारी उपनिद पढ़ते हैं वैदिक परंपरा सिखाई जाती है मेरी काम करती है जहाटक मे बुद्धिकांश मि स्थिति मे ईश्वरी शक्ति की जानी बाते वेद से पढ़ी हुई बातों को हमने यहां यतर का किया और जि स्थिति में मे को ओ सकता विद्यालय इ रमी मेले भोगा तु हरि व्यति आया कितने लोग जानते हैं इन्हें राजा महाराजा क्या सुनते हैं कुछ है नहीं देश के लोगों का ध्यान क्या है कुछ नहीं सबसे बड़ा काम महान कार्य जहां हो रहा है भारत में वहां चौकीदार भी नहीं जानता बड़े बड़े राष्ट्रपति की तो बात क्या है? इस कार्य को तो विनाश नहीं होगा तो क्या होगा रीत की हड्डी सबसे महान कार्य वैदिक संस्कृति करोड़ों वर्षों की संपत्ति को जीवित रखा जा रहा है उभारा जा रहा है विकसित किया जा रहा है उसको आगे चलाने की योजनाएं हैं पर इनकी आंख की जो खुदने के लिए तैयार नहीं है उनसे देखते हैं कम से कम क्या हो रहा है देखें क्या हो रहा है देश जाति के लिए जो सहयोग दें बिल्कुल आंख निश्चित इतना ही नहीं किंतु इसको उखाड़ने की योजना जरूर बना लेंगे उस समय शंकराचार्य जी ने ये पछाड़ दिया उनको नास्तिकों को तो ये चार मठ जो आपको दिखाई दे रहे आज वो सत्ता पांचवाई बन गया और चार से पहले चार एक एक कोने पर मठ बने उनमें शंकराचार्य की परंपरा चली गति पर गति शंकराचार्य के शंकराचार्य प्रचार प्रसार होने लगा उसको उखारा था कालांतर में दो व्यक्ति गुप्त के रूप में सभी कपी शंकराचार्य के शिष्य बने और उसको जहर खिलाया क्या खिलाया कुंसी घोड़े हो गए मर गए खत्म कर दी परंपरा इस समय तो ये योजना ये जो इन्हीं गिनी चीजें रह रही हैं इनको समाप्त कैसे किया जाए यही सरकारों की योजना है प्राय और यही दूसरे तीसरे संप्रदाय की योजना है एक संप्रदाय का समूह है बहुत लंबा चौड़ा इनको अपने मत अपनी प्रेस पीड़ा अपना धन संपत्ति अपनी टीला के बनाने और केवल पेट भरने के सिवाय दूसरा देश जाति के प्रति कोई विश्वास कोई श्रद्धा कोई प्रयास नाम की चीज नहीं है और नए संविधान को जानते हैं भारत की। आगे बढ़ जाइए वैदिक परंपरा वालों को वेद के जो मानने वाले स्त्री पुरुष के अपने ऊपर आकृष्ट करते हैं विविध मत चलाते हैं और वैदिक धर्मियों को या सनातन धर्मियों को कहिए अपने मत में जाते जाते हैं कि नया मत खड़ा कर लेते इसमें करोड़ों लोग जाते प्रवेश कर जाते हैं जिनको आप आगे हिंदु के वो प्रवेश होते जाते हैं और ये इन्हें इन्हें रोक रह जाते स्थिति ये मतोनय बना दी मत वाले की स्थिति यही यदि इसको नहीं रोका पर नहीं लगा सकते से लोगों प्रतिबन्ध ल नहीं कर सकते तो ये ऐसी, ऐसी गंभीर हो, जाएगी, हो जाएगी, ये लोग इ देशे मनने वे को पूच्छ वा अथवा इस बहना पडेगा ये इनको उगात सम्प्रदाय का अप्रदा बिकुल अलग हैर सम्प्रदासे जो आर्यन हिन्दु भुले मुले बुवुसो चलते उनका पता नी चे विरोधि या हे हा लेने वे हैं बै बा ने चा वडा ये निरङ्कारी ये फलना ये, ये वो नी ये ब्रह्माकुमा पता हि चलता सनातनी है, है आर्य कु पता न का टो टोळ बन्ते जात और पीते की बात उनके देवता विविध प्रकार के, अलग अलग पूजा और हिन्दू नाम पढाले हो जाता है। ठीक है है। सब ठीक ये भो भी कि मतभेद नमी विरोध न उदार सारेके झण्डे ते सडरे पडेगे किमभेद न फिर देखना तो मतभेद रखता है यादता इतना दिमाग तो रखो कम से कम और कहीं कोई जाके पत्थर की वो बना देता कबर की उसका कपड़ा डाल दिया उसको जाके धराधर धन धराधर धन कौन दे रहे हैं तो ये तो वेद के मानने वाले बताते है। हैं हम हिंदू हैं हम है फलाना है और अंग्रेज व्यक्ति क्या बात है बस क्या है देवता है देवता, है। देवता है धन दो धन उडा लाठि लाठिगा हा धन बागे धन सचाय लाठ्याोरा भा ये लाठी की हा शरमे मया चलना तु डर लगता है इसको। कुर्व केगा का केगा लक्ष मेगा पता चले क्या केगे कमाग बना न तु विद्या क्षेत्रे आगे बहु अध्ययन को नखा और न क्षत्रिय के क्षेत्रे आगे दुख को नखा औ धन के क्षेत्रे आगे नी तथा धर्म च काक्रमे नीच्च, की बना के रख दी। नगरों को गाड़ के रख रख दी नगरों में दिया लोगों ने अर्बो मञ्जर बाकी बम्बी जगरीक ब्राह्मण न क्षत्रिय भक्ति रक्षागे का लडके लडकियो ते युवके युवक हो धनसम्पत्ति मिलति अस्त्रि धन कमाज पत् इ कमरे बनाडाले दो चारता की कोया बनाडाली और कीकारीकार अर्बो खर्गो र ये बम्बई जैे नगरं मे दिल्ली जैस नगरं में लगर्या धर्म उपने संपदा बना री कोषडिया और अरबों रुपया बाढ़ से आता को कोई पूछने वाला नहीं है और खूब तैयारियां चल रही है उनकी नीचे नीचे उनका संगठन उनकी योजना खूब अच्छा निर्माण हो रहा है और वो लोग नीचे नीचे इतनी तैयारी करते हैं आपको किसी को भी कुछ पता नहीं चलता आप घरों में रहकर क्या सोचते हैं आप अपने देश जाति की रक्षा के लिए क्या सोचते हैं आप अपेक्षि बेटा बेटी की की रक्षा कैसे होगी आने वाले काल में सोचे की दिमाग लगाखा दिमाग ईशो ला पता चेग यदि यथिर आगे पोता ई संपत्ति का प्र विरोधी लोगो चीन देस् मे याको गुलाम बना स्थिति होगी आगे यदि सम्भे शक्ति क्षीर बलिदा हमने शक्ति नहीं बढ़ाई तो यह स्थिति आगे होने वाली है कम से कम अपनी रक्षा के लिए तो कुछ करना चाहिए आप सोचते राजा लोग रक्षा करेंगे राजा अपने आप की रक्षा कर लेंगे ये राजा लोग तो अपनी रक्षा होती हुई को भी बंद कर देते रक्षा करने की बात छोड़ दीजिए आपकी रक्षा के लिए कोई आएगा ये भारत के राजा तो उसको खूब प्राइवित करवाएंगे आपकी हमारी रक्षा की बात तो दूर रही भाषा की दृष्टि प्रतीत बना भोजन क्रष्टि बनाया आसन क दृष्टि बना संविधान बना परां लोके आनीरा टेरिविजनो समो समाप्त किया बाके लडके लडकियो जानो बूढे बुडियाओ को, को, को, को पता च श्राद्धि मांसाहारीसो देखते बे र एक बजे ते स्थिति योजनाबद्ध सकारी आो ज जुटानी पे बहु लम्बी बातो था सा संकुचित कम कम आसे विद्यालय तु चला सकते ए विद्यालयी गुरुपुरु सके पा ऐसे विद्यालय यदि चेत् बना दे हे पा्यकर्ता का है हे पा इ संपत्ति का है? आप की, की बात छोड़ तलना कजे मया करोडो विवाजे अर्कोता आनी कल्पना पाते इपत्ति कार्यकर्ता संपदाय हेता प्रचार प्रसारते वैज्ञान वैदिक पम्परा का सारा का सारा सिद्धान्त आरया हैर पामे दस पांच छोटे छोटे बूथ को नहीं है इसमें यह सिखाया जाता हो योग तैयार किए जाते हो आप में से जो भी स्त्री पुरुष इसमें भाग ले रहे हैं वो बहुत अच्छा है और उनका धर्म सुरक्षित आंशिक रूप में है वो धन्यवाद के पात्र इसमें कोई बाधा नहीं है पर और सोचो और योजना बनाओ और तेजी से चलो अथ जोडो का तो बहु है के अंदर छोटे छोटे हम गणना नहीं कर सकते पर प्रमुख के केर अधिक जोर दे खोले जाते खोल वो है कुल् मितिगे नये को दो ठीक कै कोड लो जा ध्यान दो की सोचलो विद्वान् चेत् भारतम अद्वान् चे प्रवक्ता चे लेखक चे प्रचारक चे शास्थाने वे च गुरुकुल चलानि वे और उल पे गिनी मिले वै आप इ हारो दिमाग लाखो दिमाग लगे हे वैज्ञानो अलगे संपदाय अलग है लेखको अल है सा साहित्य अलग विभागे और दिमागो बाया पूरा का पूरा दिमागो बे योग त्यक् संपदाय सुना और जाना उत्तरप्रदेश मे देवबन्ध नाम कद्यालय सु वै अहं देखा एक व्यक्ति सुनाया विद्यालय में तीस हार युवक अनकी योग्यता पूरि व्यवस्था के ते जायते अपेक्षि सम्प्रदायिद्वान् त विद्यालय कीटना एक की घटना है। ऐसे कि विद्यालय हैने युवक है हो की बा छोड लो जना हा रो हृदय चटोडोेटी कि ईश्वर सृष्टि ईश्वरी क्यो नी मानके चलते अकेले है बेटा बेटी आने दो नीतुम् आपेगे मर गे तु मर गे गते का क्याङ्कल्पले ग आप तो खरा कम से कम हाँ जी इधर क्यों देखे हो उधर क्यों देखते हो इधर देखो अब जब आप करेंगे जब इधर देखें, देखेंगे इधर देखेंगे बढ़ जाएंगे जब खाने पीने की चीज आए इसी ओर देखेंगे तो उधर होगा ये अच्छा स्वभाव नहीं है ईश्वर कभी किसी से लेता नहीं कभी दिया नहीं ने लेगा देता ही देता है हमारा देने का ही तो स्वभाव होगा तो फिर हम नहीं ऐसा नहीं देखेंगे हम तो बस देखें कोई दूसरा देता है नहीं देता कीड़ी काम करती देखिए किड़ी घर बनाती है बताओ देखिए नहीं देखिए बोलो बताइए नहीं कीड़ी क्या होती है मकौड़ा क्या होता ढेर का ढेर निकली लगाती और प्रातः काम लगेंगे दौड़ मची रही एक चीड़ी क्यों नहीं सोच पाती ये तो दी चीड़ी चीजारी है। और यहां कहीं एक छोटा घास चुक दो वहां झाड़ू लगा दो कहते एक दूसरे करते हैं या नहीं करते नहीं करते तो मैं क्यों करूंगा ये हमारा धर्म ही है ईश्वर जैसा स्वभाव हमारा होना ही अनाधिकाल से ईश्वर काम करता करता अब भी आगे भी करेगा बदले में कुछ नहीं चाहता बैजों का स्वभाव है और हम ही भी ईश्वर की बाकी काम करेंगे तो उस देश बनेंगे गणेश्वर के मुक्त हो जाएंगे ये घबराने की बात आती है देखो जी हम हमने ऐसी आवसी डाल दी अपने जीवन की आवसी दे दी तो हम तो सारे के सारे लुटपिट जाएंगे घर जाएगा ये जाएगा मर जाएंगी धन जाएगा वो जाएगा वैसे इसको सोचता रहता है और पता नहीं है कल वैसे जाएगा विनयी घर के अकेला योजना बना चले जोने भाग अनाया को तु बहु अधिक समसे ऊञ्चा कार्य विश्व कीटि और के दिमागडने वा विद्वान् टक्करवाो का, का कर रहे है आधि ते रिधिके आये उी कनूकरण प्रयास करे ये निश्चितरूपे रे बात हि समये जिने ये शक्ति लगागे तु जीवते रेगे कुछ क्षेत्र अवश्य आगे बढ़ा इसके बाद धन लिखडाले किंगे विद्वान् बनाडाले आने वे समय लुप्त नगे इ विद्या आगे पढाय आगे बायि पम्परा लुप्त न ढीलापन रक्षा प्रयास न बलिदाे विद्या लुप्त इसलिए किस प्रकार से अपने परिवार का पालन करते हैं अपने बच्चों का पालन पोषण करते एक एक बालक के ऊपर दस दस लाख रुपया खर्च करते हैं। ये अपनी संस्था अपना गुरुकुल वैदिक धर्म आपके बेटे से कम नहीं है सोचो यदि न्याय की बात है नहीं सोचो तो कुछ अन्याय करना है तो ये घर आपके दिमाग में नहीं आए ये भी सोच लो अच्छी तरह से ऋषियों ने कहा निष्काम भावना के कर्म करो निष्काम कर्म करने से इस तक पहुंचते हम भी जो यहां पर कार्य करते और बात छोड़ो मैं अपना कहता हूं मैं इसी रूप में काम करता हूं निष्काम भावना और मैं आप जैसे लोगों से बिल्कुल पीछे नहीं हूं मुझे जितना सुख है आपको योगा व्यासियों को छोड़ के उन लोगों को जितनी स्वीकृति है मुझे तक कोई सुखी नहीं या है कोई घरों में तो कई बार मैं पीछे पूछता हूं कि आप बताओ मुझसे सुखी है या मैं सुखी कैसे मैं दुखी हूं असलमोज जान का ही सुख क्या होता है किसी को भ्रम न हो जाए कि बलिदान देने से त्याग करने से निष्काम भावना से व्यक्ति पीछे रह जाता है पानी उठाता है दुख उठाता है यह बिल्कुल गलत बात है पानी नहीं होती पीछे नहीं रहता आगे जाता ईश्वर का साहेब आज समय की गति कुछ हमने पढ़ा दी है